संवेदना के पंख ब्लॉक की, की एक, एक और पेशकश। कर दिव्य दृष्टि दिव्य दृष्टि के श्रव्य संसार में प्रसिद्ध है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की प्रसिद्ध रचना कुकुर मुत्ता एक थे नवाब फारस से मंगाए थे गुलाब बड़ी बाड़ी में लगाए देशी पौधे भी उगाए रखे माली कई नौकर गजनवी का बाग मनहर लग रहा था एक सपना जग रहा था सांस पर तहजीब की गोद पर तरतीब की क्यारिया सुंदर बनी चमन में फैली घनी फूलों के पौधे वहाँ लग रहे थे खुशनुमा बेला गुलो गुल चमेली कामिनी जूही नरगिस रात रानी कमलिनी चंपा, चंपा गुल मेहंदी गुल, गुल खैरू गुल अब्बास गेंदा गुल दाऊदी निवाड़ गंधराज और किरने फूल फवारे कई रंग अनेकों सुर्ख अनेको धानी चम्पई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 बाग चिड़ियों का बना था आशिया साफ राह सरा और, दूर तक फैले हुए कुल छोर बीच में आरामगाह दे रही थी बड़पन की था कहीं झरने कहीं छोटी सी पहाड़ी कहीं सुथरा चमन नकली कहीं झाड़ी आया मौसम खिला फारस का गुलाब बाग, बाग पर, पर उसका पड़ा, पड़ा था राबो राब दाब वही गंदे, गंदे में उगा देता हुआ बुता। पहाड़ी से उठे सर ऐंठ कर बोला कुकुर मुद्दा अब सुनबे गुलाब भूल मत, मत, मत जो पाई खुशबू रंगो आब खून चूसा खाद का तूने अशिष्ट डाल इतरा रहा है कैपिटलिस्ट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 वरना क्या तेरी हस्ती, हस्ती है, है पोज तू, तू कांटों ही से भरा से है, है यह सोच तू, तू। कली, कली जो चटकी अभी, अभी सूख कर कांटा हुई पोई होती पोई कभी रोज पड़ता रहा, रहा पानी तू हरामी खानदानी चाहिए तुझको सदा महरुनिसा जो निकाले इत्र रू ऐसी दिशा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 और, और अपने से उगा मैं, मैं बिना दानी, दानी का, का चुगा मैं, मैं। कलम, कलम मेरा नहीं लगता मेरा जीवन आप जगता तू है नकली मैं हूँ मौलिक, मौलिक। तू तु है बकरा मैं हूँ कौलिक तू रंगा और मैं धुला पानी मैं तू बुलबुला तू ने दुनिया को बिगाड़ा मैंने गिरते से उभारा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 सब जगह तू देख ले आज का फिर रूप पैराशूट ले विष्णु का मैं ही सुदर्शन चक्र हूँ काम दुनिया में पड़ा जो वक्र हूँ उलट दे मैं ही जसोदा की मथानी और लंबी कहानी सामने लाकर मुझे बैंडा देख कैंडा तीर से खींचा धनुष मैं राम का काम का बड़ा कंधे पर हूँ हल बलराम का सुबह का सूरज हूँ मैं ही चांद मैं ही शाम का कल जुगी में ढाल नाव का मैं तला नीचे और ऊपर पाल मैं ही डांडी से लगा पल्ला सारी दुनिया तोलती गल्ला मुझसे मूछे मुझसे मुझ कल्ला मेरे उल्लू मेरे लल्ला कहे या अधन्ना हो बनारस, बनारस या, या नैवन्ना रूप, रूप मेरा मैं चमकता गोला मेरा, मेरा ही बमकता लगाता हूँ पार मैं ही डुबाता मछधार मैं ही डब्बे का मैं ही नमूना पानी मैं ही मैं ही चूना मैं कुकुर मुद्दा हूँ पर बेंजाइन वैसे बने दर्शन शास्त्र जैसे ओम, ओम फलस, फलस और ब्रह्मा वर्त वैसे ही दुनिया के गोले और परत जैसे सिकुड़न और साड़ी जो सफाई और माड़ी कास्मोपोलिटिन और मैट्रोपोलिटिन जैसे, जैसे फ्रॉड और लिटन फैलसी और फलसफा जरूरत और होरफा, रफा सरसता में फ्रॉड कैपिटल में जैसे, जैसे लेनिंग सच, सच समझ जैसे रकीब लेखों में लंट जैसे खुश नसीब मैं डबल जब, जब बना डमरू एक बगल तब बना, बना वीणा मंत्र होकर कभी, कभी, कभी निकला कभी बनकर धनी ध्वनी मैं पुरुष और मैं ही अबला मैं मृदंग और मैं ही तबला चुने खां के हाथ का, का मैं ही सितार दिगंबर का तान पूरा हसीना का सुर बहार मैं ही लायर लिरिक मुझसे ही बने संस्कृत फारसी अरबी ग्रीक लैटिन के जने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 मैंने, मैंने बदले पैतरे जहां भी, भी शासक लड़े पर, पर हैं, हैं प्रोलेटेरियन झगड़े जहां मिया बीवी के क्या कहना है वहां नाचता है सूदखोर जहां कहीं ब्याज दुचता नाच मेरा क्लाइमेक्स को पहुंचता नहीं मेरे हाड़ कांटे काट का नहीं मेरा बदन आठों गांठ का रस ही रस मैं हो रहा सफेदी का जहन्नम रो कर रहा दुनिया में सबने मुझे से रस चुराया रस में मैं डूबा उतराया मुझे में गोते लगाए वाल्मीकि व्यास ने मुझे से पोथे निकाले भास कालीस ने टुकड़ टुकुर देखा किए मेरे ही किनारे खड़े हाफिज रविंद्र जैसे विश्व कवि बड़े बड़े कहीं का रोड़ा कहीं का पत्थर टी एस एलियट ने जैसे दे मारा पढ़ने वाले ने भी जिगर पर रख कर हाथ कहा लिख दिया जहाँ सारा ज्यादा देखने को आँख दबाकर शाम को किसी ने जैसे देखा तारा जैसे प्रोग्रेसिव का कलम लेते ही रोका नहीं रुकता जोश का पारा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 पहले के हो बीच के हो या आज के चेहरे से के हो, हो या बाज के, चीन के फारस के या जापान के अमेरिका के रूस के इटली के इंग्लिस्तान के ईंट के पत्थर के हो या लकड़ी के कहीं के भी मकड़ी के बुने जाले जैसे मकान कुल मेरे छतें के हैं घेरे सर सभी का फांसने वाला हूँ टर्लिया या किश्ती कैप और जितने लगा जिन में स्ट्रॉ या मैट देख मेरी नकल है अंग्रेजी है घूमता हूँ सर चढ़ा तू नहीं मैं ही बड़ा बाग के बाहर पड़े थे झोपड़े दूर से जो देख रहे थे अधगड़े, जगह गंदी रुका सड़ता हुआ पानी मोरियों में जिंदगी की लंत्रानी, बेल बिलाते कीड़े बिखरी हड्डिया सेल रू की थी गड्ढिया कहीं मुर्गी कहीं अंडे धूप खाते हुए कंडे हवा बदबू से मिली हर तरह की बासीवी पड़ी गई रहते थे नवाब के खादिम अफ्रीका के आदमी आदम खान सामा बावरची और चोबदार सिपाही साइस भिश्ती घुड़सवार तामजान वाले कुछ देशी कहार नाई धोबी तेली तंबोली कुम्हार फेलवान ऊटवान गाड़ीवान एक खासा हिंदू मुस्लिम खानदान एक ही रस्सी से किस्मत की बंधा काटता था जिंदगी गिरता सधा। बच्चे बूढ़े औरतें और नौजवान रहते थे उस बस्ती में कुछ बागबान पेट के मारे वहाँ पर आ बसे साथ उनके रहे रोए और हसे एक मालिन बीबी मोना माली की थी बंगाली लड़की उसकी नाम गोली वह नवाब जादी की थी हमजोली नाम था नवाब जादी का बहार नजरों में सारा जहाँ फर्मा बरदार सारंगी जैसी चढ़ी पोयट्री में बोलती थी प्रोज में बिल्कुल अड़ी गोली की माँ बंगाली बहुत श्रेष्ठ पोइट्री की स्पेशलिस्ट बातों जैसे मचती थी सारंगी वह बजती थी सुनकर राग सरगम तान खिलती थी बाहर की जान गोली की माँ सोचती थी गुर मिला बिना पकड़े खींचे कान देखा देखी बोली में माँ की अदा सीखी नन गोली ने इसलिए बाहर वहाँ बारह मास डी रही गोली की माँ के कभी गोली के पास सुबह शाम दोनों वक्त जाती थी खुशामद से तन तनाई आती थी गोली डांडी पर पासंग वाली कौड़ी स्टीम बोट की डोंगी फिरती दौड़ी पर कहेंगे साथ ही साथ वहाँ दोनों रहती थी अपनी अपनी कहती थी दोनों के दिल मिले थे तारे खुले खिले थे हाथ पकड़े घूमती थी खेल खिलाती, झूमती थी एक पर एक करती थी चोट हंसकर होती लोट पोट साथ का दोनों का सिन, खुशी से कटते थे, थे दिन महल में भी गोली जाया करती थी जैसे यहाँ बाहर आया करती थी एक दिन हंसकर बाहर यह बोली चलो बाग घूम आए हम गोली दोनों चली जैसे धूप और छांह। गोली के गले पड़ी बाहर की बांह। साथ टेरियर और एक नौकरानी सामने कुछ औरतें भरती थी पानी सिट पिटाई जैसे अड़गड़े में देखा मर्द को बाबू ने देखा हो उठती गर्दन को निकल जाने पर बाहर के बोली पहली दूसरी से देखो वह गोली मोना बंगाली की लड़की भैंस भड़की ऐसी उसकी माँ की सूरत मगर है नवाब की आँखों में मूरत रोज जाती है महल को जगे भाग आँख का जब उतरा पानी लगी आग रोज धोया आ रहा है माल अजबाब बन रहे हैं गहने जेवर पकता है कलिया कबाब झटके से सिर आंख पर फिर लिए घड़े चली ठनकाती कड़े बाग में आई बहार चंपे की लंबी कतार देखती बढ़ती गई फूल पर अड़ती गई मॉल सीरी की छांह में कुछ देर बैठ बेंच पर फिर निगाह डाली एक रेंच पर देखा फिर कुछ उड़ रही थी तितलियां डालों पर कितनी चहकती थी चिड़ियां भौरी गूंजते हुए मतवाले से उड़ गया एक मकड़ी के फंसकर बड़े से जाले से फिर निगाह उठाई आसमान की ओर देखती रही कि कितनी दूर तक छोर देखा उठ रही थी धूप पड़ती फुनगियों पर चमचमाया रूप पेड़ जैसे शाह एक से एक बड़े ताज पहने हैं खड़े आया माली हाथ गुलदस्ते गुल बहार को दिए गोली को एक गुलदस्ता सुख हंसकर बहार ने दिया जरा बैठकर उठी तिरछी गली होती कुंज को चली देखी फ्रांसीसी लिली और गुल बकावली फिर गुलाब जामुन का बाग छोड़ा तूतों के पेड़ों से बाए मुह मोड़ा एक बगल की झाड़ी बड़ी जिधर थी बड़ी गुलाब बाड़ी देखा खिल रहे थे बड़े बड़े फूल लहराया जी का सागर अकूल दुम हिलाता भागा टेरियर कुत्ता जैसे दौड़ी गोली चिल्लाती हुई कुकुर मुत्ता सक पकाई बाहर देखने लगी जैसे कुकुर मुते के प्रेम से भरी गोली दगी, भूल गई उसका था गुलाब पर जो कुछ भी प्यार सिर्फ वह गोली को देखती रही निगाह की धार टूटी गोली जैसे बिल्ली देखकर अपना शिकार तोड़कर कर कुकुर मुतो को होती थी उनके निसार। बहुत उगे थे तब तक, तक उसने कुल अपने आंचल में तोड़कर रखे अब तक घूमी प्यार से मुस्कुराती देखकर बोली बाहर से देखो जी भरकर गुलाब हम खाएंगे कुकुरमु का कबाब कुकुर की कहानी सुनी उससे जीप में बाहर की आया पानी पूछा क्या इसका कबाब होगा ऐसा भी लजीज जितनी भाजियाँ दुनिया में इसके सामने ना चीज गोली बोली जैसी खुशबू इसका वैसा ही स्वाद खाते खाते हर एक को आ जाती है बेहत की याद सच समझ लो इसका कलिया तेल का भुना कबाब भाजियों में वैसा जैसा आदमियों में नवाब नहीं, नहीं ऐसा, ऐसा कहते री मालीन की छोकड़ी बंगाली की डांटा ता, ता, नौकरानी ने, ने चढ़ी आंख कानी ने, ने लेकिन, लेकिन यहाँ कुछ एक घूट लार के, के जा, जा चुके थे पेट, पेट में तब तक, तक बाहर के नहीं नहीं अगर इसको कुछ कहा पलटकर बाहर ने उसे डांटा कुगर मुते का कबाब खाना है इसके साथ यहाँ जाना है बता गोली, गोली पूछा, पूछा उसने भगर मुट्टी का कबाब वैसी, वैसी खुशबू देता है, है जैसी, जैसी कि देता है, है गुलाब गोली, गोली ने बनाया मुंह बाएं घूमकर फिर एक, एक छोटी सी निकाली कहा बकरा हो या दुम्बा मुर्ग, मुर्ग हो या कोई परिंदा इसके सामने सब, सब छू सब सबसे, सबसे बढ़कर इसकी खुशबू भरता है गुलाब पानी इसके, इसके आगे पानी, मरती है इन, इन सबकी नानी चाव से गोली, गोली चली बाहर उसके पीछे हो दी उसके पीछे टेरियर फिर नौकरानी पोचती जो आँख कानी चली, चली गोली, गोली आगे, आगे जैसे, जैसे डिक्टेटर बाहर उसके पीछे जैसे, जैसे भुक्कड़ फॉलोअर, उसके पीछे दुम, दुम, हिलाता आधुनिक पॉइंट पीछे बचत की सोचती कैपिटलिस्ट झोपड़ी में जल्दी चलकर गोली आई जोर से मां चिल्लाई माँ ने दरवाजा खोला आंखों से सबको तोला, तोला भीतर आ डिया में रखे, रखे मोली ने वे कुकर मुख देख देखकर माँ मा खिल गई, गई निधि जैसे मिल गई, गई, कहा गोली, गोली ने, ने अम्मा कलिया कबाब जल्द बना पकाना मसालेदार अच्छा खाएगी बाहार पतली पतली, पतली चपातियाँ उनके लिए सेक लेना जला जो ही उधर चूल्हा खेलने लगी दोनों दुल्हन दुल्हा कोठरी में अलग चलकर बांदी की कानी को छलकर टेरियर था बराती आज का गोली का साथ हो गई शादी फिर दुल्हन बाहर से दुल्हा गोली बातें करने लगी प्यार से इस तरह कुछ वक्त बीता खाना तैयार हो गया खाने चली गोली और बहार कैसे कहें भाव जो माँ की आंखों से बरसे थाली लगाई बड़े समादर से, खाते ही बहार ने न फरमाया ऐसा खाना आज तक नहीं खाया शौक से लेकर स्वाद खाती रही दोनों कुगुरमुद्दे का कलिया कबाब बांदी को भी थोड़ा सा गोली की माने कबाब परोसा अच्छा लगा थोड़ा सा कलिया भी बाद को ला दिया हाथ धुला कर देकर पान उसको विदा किया कुर की कहानी सुनी जब बाहर से नवाब के मुंह आया पानी बांदी से की पूछताछ उनको हो गया विश्वास माली को बुला भेजा कहा कुकुर चलकर ले आ तू ताजा ताजा माली ने कहा हुजूर कुकुर अब नहीं रहा है अर्ज हो मंजूर रहे हैं अब सिर्फ गुलाब गुस्सा आया, आया कांपने लगे नवाब बोले चल, चल गुलाब जहाँ थे, थे उगा, उगा, उगा सबके सब साथ, साथ हम भी हम चाहते, चाहते हैं, हैं अब कुकुरुता बोला माली फरमाए माफ खता कुकुरुता अब उगाया नहीं उगता कुकुर अब उगाया नहीं उगता अभी आप सुन, सुन रहे थे, थे। सूर्यकांत कांत त्रिपाठी निराला की प्रसिद्ध कविता कुकुर मुत्ता वाचक स्वा भारती परिमल